चाहोगे कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा ये मंत्र है चाह लेकर हम लोगों को शरीर धारण करना पड़ा है इच्छा का ही परिणाम है ऐसा नहीं कि शरीर बन गया तो अब क्या बताएं मुझको विवश होकर के चाह रखना पड़ता है शोभा संकल्पों से प्रेरित होकर अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति के सुख की ओर आकर्षण होने के कारण शरीर धारण करना पड़ता है प्रकृति के विधान से ऐसा ही नियम है कि शरीर की शक्ति का अंत हो जाए शरीर का नाश हो जाए और इच्छाएं शेष रह जाएं तो उन इच्छाओं की मूर्ति से जो सुख मिलेगा उसकी ओर खिंचाव होने के कारण आकर्षण होने के कारण फिर शरीर धारण करना पड़ता है तो इच्छाओं से प्रेरित होकर हम जन्म लेने के लिए बाध्य हैं और इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति के सुख दुख में इस जन्म का भी बहुत सा भाग निकल गया जब समझ नहीं थी तब इच्छाओं के ठेर में पड़े रहते थे बचपने की बात जो उमंग छुटपन में मन में उठते हैं बालक संभव असंभव कुछ नहीं समझता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसको कुछ नहीं पता है मन में कोई बात उठी वो मचल जाता है अभी पूरा करो उसको तो बचपने में जब समझ कम थी नहीं थी तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जीते रहे लेकिन प्रौढ़ होने पर जब जीवन के जीवन की घटनाओं ने हम लोगों को यह बताया घटनाओं से यह पाठ हमें मिला कि भाई आज तक सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हों ऐसा हम लोगों ने कभी सुना नहीं है और अपने संबंध में भी अब तक का जो समय बीत गया है अब तक के समय के भीतर जो भी कुछ घटनाए घटित हुई हैं, उनके आधार पर व्यक्तिगत रूप से भी हम सभी भाई बहन इस बात को जानते हैं कि जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, सब पूरी नहीं होती मालूम है कि नहीं जी पूरी नहीं होती तो यह है एक ऐसा कठोर सत्य है जीवन का कि जिसे हम सभी लोग जानते ही है और हम सब लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है संत जन हमें सलाह देते हैं कि जब ये बात तुम्हारी अपनी जानी हुई है किसी के सिखाने समझाने से नहीं किसी ग्रंथ के पढ़ने से नहीं अपने ही जीवन की घटनाओं को देख करके इस बात को हर भाई हर बहन अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जीवन में सभी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं मेरे भी पूरी अब तक नहीं हुई ये भी पक्की बात हो गई हमारी जानी हुई बात हो गई अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक रहस्य देखो मान लीजिए कि बचपन से जवानी तक प्रातःकाल से संध्या समय तक कई बार कई प्रकार की इच्छा पूरी हो गई हो एक ही दिन का मान लीजिए सुबह से शाम तक फिर भी अगर रात्रि में सोते समय कोई इच्छा रह गई है जिसकी पूर्ति दिन भर में नहीं हुई तो इच्छा की अपूर्ति का टेंशन जो है वो दिन भर में जो दो चार बार इच्छाएं पूरी हुई उन पूर्ति के सुख से कुछ घटता है कि ज्यो के त्यो रहता है।, है कई बार इच्छा पूरी हुई कई बार उसका सुख लिया लेकिन संध्या समय या सोते समय एक भी बात अपूरी रह गई तो वो दिल में वैसा ही खटकता है जैसा कि कभी भी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई हो ऐसा हो जाता है और मैंने तो इसका इतना भयंकर परिणाम देखा है कि कई बार आपने सुना होगा कि जब जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं का रिजल्ट निकलता है तो जहां तहां सुनाई देता है कि एक विद्यार्थी रेल की पटरी पर लेट के कट गया। तो सेकंड क्लास मार्क्स पाने वाले खुशी मनाते हैं मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं और फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन पाने की आकांक्षा थी और सेकंड थर्ड पोजीशन हो गया तो वो जाकर के रेल की पटरी पर सो के कट जाता है सुना है ऐसा होता रहता है क्या हो गया तो जिसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं पास कर जाऊंगा उसको अगर सेकंड क्लास मिल गया तो उसके यहाँ खुशी मनाई जाती है आनंद करता है वो खूब मित्रों से मिलता है जूता है मिठाई खाता है खिलाता है और जिसने सोचा था कि मुझको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन मिलना चाहिए वो फर्स्ट क्लास आने पर भी तो वहां तक पहुंच गया उतने मार्क्स आ गए उसकी खुशी का संतोष नहीं है लेकिन जैसा मैंने चाह था वैसा नहीं हुआ तो उतना ही बड़ा दुख हो गया उतना ही बड़ा अंधकार आ गया सामने जो कि किसी भी इच्छा की आपूर्ति पर होता है ये नहीं कि क्या बात है कोई घर नहीं जाने दो इसमें तो आ गया सुन रही। बड़ी विचित्र बात है स्वामी जी महाराज को इन बातों का खूब अनुभव था और इस पर उन्होंने बहुत प्रकाश डाला कि भाई एक भी मन की बात पूरी नहीं हुई सारे दिन भर में दस बार मन की बात पूरी हो गई हो और एक भी अपूरी रह गई तो एक भी इच्छा की अपूर्ति व्यक्ति को तो उतना ही दुख में उतनी ही बेचैनी में उतनी ही निरास्ता में डाल देता है जितना कभी भी वो रहा हो तो आप सोच करके देखिए कि अब क्या बताएं हम जब समझ नहीं थी तो बचपना कहलाया अब हम रोए गाये हाथ पांव पीटे सामान उठा के फेंका माता पिता को तंग किया भाई बहनों को तंग किया जो भी कुछ हुआ सब समाज में सब उदार उदार माता पिता भाई बंधुओं ने माफ कर दिया अब बड़े होने पर जब जीवन का यह चित्र सामने आता है तो उसके बाद भी अगर हम इच्छा पूर्ति के ही फेर में पड़े रहे तो मैं तो कहूंगी कि ऐसी हालत में मुझे कहना चाहिए कि मैं अपने को कहने के ही अधिकारी बनी सूची बेसमझी थी तो सबने माफ कर दिया अब इतनी समझ लेने के बाद भी अगर इच्छा पूर्ति के ही फेर में हम पड़े रहे तो क्या मैंने सत्संग किया क्या मैंने साधन किया क्या अपनी समझदारी का उपयोग किया सोचने की बात है मानव सेवा संघ इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि हर व्यक्ति में अपनी आंखों देखने और अपने पैरों चलने की सामर्थ्य है, उसको याद दिला दो भूल गया है या जानते हुए भी पराधीनता जनित सुख में डूबा हुआ उसको याद करना नहीं चाहता है तो मेरे बस की बात नहीं है कि आप अपनी आंखों देखना न चाहें तो मैं आपको दिखा दूं और आप अपने पैरों चलना न चाहें तो मैं चला दूं ये मेरे बश की बात नहीं है तो महाराज जी ने क्या कहा महाराज जी ने कहा कि देखो ईट पत्थर जोड़ करके बहुत से भवन बना लेना और बहुत बड़ी जनसंख्या में संगठन कर लेना ये मानव सेवा संघ का उद्देश्य ही नहीं है मानव सेवा संघ का उद्देश्य तो केवल इतना है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी ही एक इनसाइट मिल जाए एक अंतर दृष्टि उत्पन्न हो जाए कि वह स्वयं अपने जीवन को अपनी आँखों से देखना आरंभ कर दे और उसे जीवन के लिए जो बात उपयोगी मालूम होती है उस उपयोगी बात को मान करके उस पर चलना आरंभ कर दे यही मानव सेवा संघ का उद्देश्य है तो हम अपनी आंखों देखें और अपने पैरों चले तो अपनी आंखों देखने से क्या पता चला तो ये पता चला एक बात तो बड़ी जबरदस्त ये मालूम हुई कि सब इच्छाएं मनुष्य की कभी पूरी होती ही नहीं है और इसको प्रकृति प्रकृति के विधान का दोष मत मानिए और इसको परमात्मा की कृति में दोष मत मानिए मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो इसमें प्राकृतिक विधान का दोष नहीं है परमात्मा का दोष नहीं है क्यों क्यूँकी इसमें मनुष्य का हित है सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, मानव जीवन के लिए बड़ा भारी हितकारी बात है संत के पास बैठकर जीवन के अध्ययन का क्रम जब आरंभ हुआ तब यह रहस्य मेरी समझ में आया विश्वविद्यालय में जाकर मनोविज्ञान के अध्ययन की गहराई में उतरना पड़ा तब ये रहस्य मुझे मालूम हुआ कि आप आप सोचिए कि जिन वस्तुओं व्यक्तियों परिस्थितियों के संयोग में हम सदा के लिए ठहर नहीं सकते हैं उनकी इच्छा करके कहा तक आदमी शांति और संतोष पा सकता है पा ही नहीं सकता है और क्या है और एक बड़ा भारी रहस्य है बड़ा भारी रहस्य एक और है और वो क्या है कि जैसे जैसे आपके भीतर किसी प्रकार का संकल्प उठे कोई भी इच्छा उठे और यदि वो तत्काल ही पूरी होती चली जाए तो जल्दी से जल्दी आप में इतनी मानसिक दुर्बलता आ जाएगी कि इच्छाओं की पूर्ति के बिना जो कष्ट होता है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी इच्छाओं की पूर्ति के सुख से भी वही कष्ट हो जाएगा हो, हो जाता है और हो रहा है जल्दी जल्दी इच्छा पूरी होने लगती है तो इच्छाओं की उत्पत्ति का प्रवाह बढ़ने लगता है आप अपना अध्ययन करके देखिएगा कि अगर किसी संकल्प की पूर्ति की सामग्री और सहयोगी अपने पास दिखाई दें, तो संकल्पों के उठने पर खुशी होती है कि आदमी के विचार उदय होता है विचार उदय नहीं होता है हो तो सकता है पैसा तो है सहयोग देने वाले तो है शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा है इतना खेल सकते हैं इतना घूम सकते हैं इतना खर्च कर सकते हैं इतना खा सकते हैं तो उस समय व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप पर विचार करने को नहीं सोचता है उस समय परमा परमात्मा की याद नहीं आती है इच्छाओं की पूर्ति की सामग्री अगर अपने आसपास हो तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक इच्छा पूर्ति के सुख को भोगने को सोचता है आदमी मैंने खुद अपना अध्ययन करके देखा है अनेक बार कि अगर सुविधा हो और उस सुविधा के बीच कोई संकल्प उठे तो आदमी उसको पूरे करने को सोचता है उसको रोकने को नहीं सोचता है उसको मारने को नहीं सोचता है। और मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है कि जितनी ही अधिक गतिशीलता आप अपने मन में और तन में रखेंगे उतनी ही अधिक शक्ति आप में आएगी तो इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके दुख के कारण क्षुध हो गए तो क्षुध होने से भी व्यक्ति दुर्बल हो जाता है मानसिक शक्ति का ड्रास होता है और जल्दी जल्दी इच्छा पूर्ति के कारण भी प्राण शक्ति खर्च हो गई तो उसमें भी आप दुर्बल हो गए तो वो दुर्बलता भी आपके लिए असमर्थता और निरसता का कारण बन करके उसी मानसिक विकृति में आपको डाल देगी जिस मानसिक विकृति में इच्छा की अपूर्ति डालती है और आज हो रहा है जिन लोगों ने स्वामी महाराज ने बड़ी रहस्य की बात बताई कि भाई मनुष्य के जीवन में भौतिकता है तो दार्शनिकता भी है दार्शनिकता है तो आस्तिकता भी है जिन लोगों ने भौतिक शक्तियों को इच्छा पूर्ति के उपादान में खर्च करना पसंद किया साइंटिफिक रिसर्च को जिन्होंने मनुष्य की सुखद प्रवृत्तियों का सहयोगी बनाया उनके जीवन में आज बड़ी विक्षिप्तता है ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो एक रेडियो वहां बज रहा है बाथरूम में स्नान करने गए तो एक वहां बज रहा है हमारे यहाँ छात्रावास में लड़कियां पढ़ने बैठती थी तो हमको तो बड़ा आश्चर्य होता था कि कौन सा ध्यान पढ़ने में लग रहा है और कौन सा ध्यान रेडियो सुनने में लग रहा है तो आगत अभ्यास ऐसे हो है कि बजा के रख देंगे ट्यूनिंग उसमें से होती रहेगी तो बैठ के किताब ये क्या हो रहा है भाई पढ़ने का अर्थ से अध्ययन करने का अर्थ तो मैं ये समझती हूँ कि दूसरी कोई भी उत्तेजना तुम्हारे मस्तिष्क को आघात न पहुंचावे तो एक ही ध्यान रखकर करके पढ़ो तो नहीं अब क्लास करने जाएंगी तो सुनने का मौका नहीं है छात्रावास में बैठेंगी तो स्टडी आवर में पढ़ने का समय है तो पढ़ सुनने का तो मौका ही नहीं है और और सुनने का सुख इतना जरूरी है तो चलो दोनों काम एक साथ करें अब आप सोचिए कि, कि कितना मेंटल स्ट्रेन है लेकिन इच्छा पूर्ति के सुख का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि उसके मारे वो मानसिक शक्ति जो डबल डबल खर्च हो रही है इतनी शक्ति का ह्रास हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है तो इच्छाओं की पूर्ति के उपादान का बहुत ज्यादा उपयोग करने पर भी मानसिक विकृति होती है इच्छा की अपूर्ति के दुख के आघात से आदमी पागल होता है तो निर्बाध रूप से जल्दी जल्दी संकल्प पूर्ति से भी आदमी पागल होता है और आज हो रहा है संत महापुरुषों ने हमारे ऋषियों मनीषियों ने मानव जीवन के इस विज्ञान को जाना मानव जीवन के दर्शन को जाना और उन्होंने हमारे रहन सहन में प्रातः प्रातःकाल से संध्या समय तक जब से होश हुआ तब से मरने के समय तक सारी सांस्कृतिक व्यवस्था और सब हम लोगों के नैतिक आचरण की व्यवस्था इस प्रकार से कि कि व्यक्ति चाह पूर्ति के सुख की ओर से विमुख होकर सब प्रकार से अचाह होने की ओर चला जाए आप देख लीजिए पहले तो होश होते ही वनवास दे दिया प्रकृति के गोद में रहो गुरु के घर में जाके गुरुकुल में पलो और धन कमाने लगे तो कमाए हुए धन को खाने को मत सोचो तो बालक को खिलाओ और वृद्ध को वृद्ध की सेवा करो और रोगियों की सेवा करो अतिथियों की सेवा करो संतों की सेवा करो और जब जितने प्राणी घर में हैं सब खा पी लें सब तृप्त हो जाएं तब धन कमाने वाले आदमी को खाने का अधिकार बताया तो सब को खिला पिला करके तृप्त करके आसपास के तब सबसे अंत में तुम ग्रहण करो फिर पैदा किए हुए बच्चे समर्थ हो गए तो अब जल्दी जल्दी पारिवारिक दायरे को तोड़कर ममता के घेरे को छोड़कर जिन बच्चों से जिन वृद्धों से जिन समाज के प्राणियों से तुम्हारा मोह का संबंध नहीं है उसकी सेवा करो और सेवा करने की शक्ति जब खत्म हो जाए घट जाए इंद्रियां शिथिल होने लगे तो उसके पहले प्राण शक्ति के रहते रहते जल्दी से जल्दी सन्यासी हो जाओ अर्थात मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं हूँ इस व्रत को लेकर के सारे संसार से शरीर से संबंध तोड़कर कर पार कर जाओ तो आप देखिए सारी व्यवस्था किस प्रकार की है पूर्ति के सुख की ओर से हटकर अचा होने की दिशा में चलो एक बार एक ट्रिप में मैं दार्जिलिंग गई थी पढ़ाई के दिनों की बात है साइकोलॉजी की चर्चा चल रही थी तो दो चार वृद्ध रिटायर्ड टीचर लोग मिल गए थे ऐसे टहलने जाते थे हम लोग घूमते घामते बैठ हो जाती बहुत से लोग टहलने आते थे तो कहने लगे कि आधुनिक मनोविज्ञान ने मानव जीवन को ऊंचा उठाने का जितना काम किया है सो हमारी बड़ी लालसा है मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पुराने मनुष्यों ने ए, क्या मनोविज्ञान क्या लिखा है और भारतीय मनोविज्ञान के संबंध में मुझको कुछ चाहिए तो आप बताइए तो मैं तो पढ़ रही थी उस समय वही आधुनिक मनोविज्ञान जो बाहर के लोगों ने रिसर्च करके दे दिया और हम लोग बैठ के पढ़ते हैं तो हमने उनको बताया कि सोचने से मुझको पता चला तो मैंने उनको बताया कि भारतीय जो बड़े बड़े विद्वान हुए और मानव जीवन के उत्थान के लिए जिन्होंने बहुत सोच विचार किया उन्होंने मनोविज्ञान विषय लिख करके अलग से ग्रंथ नहीं रखा मनुष्य के संपूर्ण जीवन में पैदा होने के पहले से और मरने के बाद तक इतना मनोविज्ञान संस्कार में व्यवहार में आचार में भर दिया है कि आप उसके अनुसार अगर चलना आरंभ करें तो स्वभाव से ही आप इस वैज्ञानिक स्तर से ऊपर उठ करके दार्शनिकता में पहुंच जा सकते हैं तो भारतीय मनुष्यों ने मनुष्य के जीवन के किसी भी विज्ञान को जीवन से विच्छिन्न करके केवल अध्ययन का विषय बना के नहीं रखा साथ में मिला दिया और इतना मिलाया है इतना मिलाया है कि स्वामी जी महाराज के पास आने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा उसका बैकग्राउंड दिखाई देने लगा और उसी आधार पर आज मैं आपकी सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ कि संकल्पों की अपूर्ति से जो जो विकृति जीवन में आती है अत्यधिक संकल्पों की पूर्ति से भी वो विकृति आती है इसलिए प्रकृति का जो ये विधान है परमात्मा का जो ये विधान है कि मनुष्य के जीवन की सब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो ये विधान हमारे आपके लिए परम कल्याणकारी है सोच के रख लो कभी मत क्षुब्ध होना कभी मत दुखी होना जब कोई इच्छा पूरी न हो तो एकदम शांत हो जाना और सोचना कि इसमें मेरा बड़ा कल्याण है इसलिए ये इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा सोच लोगे तो में बड़ी शांति आ जाएगी बड़ी चेतना आ जाएगी इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति के द्वंद से ऊपर उठने की सामर्थ्य आ जाएगी सब अपने पर क्रोध नहीं आएगा तब परिवार के लोगों पर छोध नहीं पैदा होगा वस्तु और व्यक्ति के स्तर पर जल घूम करके खाक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वस्तु और व्यक्ति की पराधीनता से ऊपर उठकर परम आनंद में प्रवेश करने की जिज्ञासा आरंभ हो जाएगी इसलिए मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की आपूर्ति की घड़ी जो आती है वो बहुत ही शुभ घड़ी है एक बात हो गई अब इसके बाद देखो अब दूसरा इसमें से कल्याणकारी तथ्य क्या निकलता है कि जब जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ती है तो सजग व्यक्ति उससे ऊपर उठने की चेष्टा करता है उस दुख से मुक्त होने की चेष्टा करता है और उसमें उसका बड़ा विकास होता है तो हम लोगों को महाराज जी ने जो कहा कि कि कुछ चाहोगे तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं चाहोगे तो सब कुछ मिलेगा तो ये बड़ा सत्य है तो पहली बात तो यही आ गई कि कुछ चाहने का हम स्थानीय ही अपने जीवन में तो तो फिर आप कहेंगे कि काम कैसे चलेगा तो कौन सा काम हमारा चल रहा है इतने दिन इच्छाओं की पूर्ति के फेर में हम पड़े रहे तो आप सोच करके अवतक देखिए कि कौन सा काम मेरा चल गया मकान नहीं था मकान बन गया काम चल गया अगर मकान की ममता मुझमें बैठ गई तो काम चल गया कि काम बिगड़ गया एक एक बड़ी पढ़ी लिखी महिला मेरी बहन मुझसे बहुत प्रेम रखने वाली उसने मकान बनाया था और ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह चली गई तो घबरा करके मुझको पत्र लिखा कि दीदी जल्दी मुझको कोई उपाय बताओ नहीं तो मालूम होता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा मैं तो रात में नींद की गोली लेकर सो रही हूँ क्या हो गया रे तुमको तो? पति बड़े ऑफिसर हैं बच्चे हैं ट्रांसफर हुआ तो जहां गई वहां बहुत बढ़िया क्वार्टर मिला रहने के लिए फर्स्ट क्लास क्या हो गया तो हो क्या गया मकान बनवाया था पति और संतान के सहित तो उसमें आनंद से रहती थी पति महाशय का ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह आ गई हूँ तो मकान में से निकल के आ गई हूं तो।, तो मकान बनाने की इच्छा थी तो बनाया तो ठीक किया लेकिन उसकी ममता दिल में बैठ गई तो तो सुख मिला की दुख मिला ममता छोड़ने से देहातीत जीवन मिलेगा उसको तो अभी रहने दो एक तरफ उसकी चर्चा कुछ करेंगे यहाँ दुनिया में रह के तो देखो, जो चाहा वो हो गया और उसको मैंने पकड़ लिया उसी को मैंने अपने सुख का आश्रय बना लिया तो उससे इस दुनिया में रहने में भी तकलीफ पैदा हो गई दुनिया छोड़ने की तकलीफ तो दूर रहे ऐसी हालत है तो आप कहेंगे कि मकान नहीं बनाना चाहिए ऐसी बात नहीं है प्रकृति ने यह बिल्डिंग बना दिया तो इसको रखने के लिए तो बनाना ही होगा तो मकान बनाने में दोष नहीं है लेकिन उस मकान की कामना में उसकी कल्पना में उसकी ममता में फंस जाने में दोष है तो बन जाए तो बन जाए पुरुषार्थ करो परिश्रम करो अध्यवसाय करो हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ इस तरह से एक एक बड़ी गहन अध्ययन की बात है हम सब लोगों के लिए कि अगर हम कुछ चाहते रहेंगे तो दुनिया में चैन से रहना भी नहीं होगा मरना भी चैन से नहीं होगा और जीवन भी सार्थक नहीं हो पाएगा श्री महाराज जी ने कहा कि आदमी कुछ चाहता है तो कुछ मिलता भी है लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि, कि जब हम कुछ करने के लायक नहीं थे तब भी तो शरीर की जरूरी बातें पूरी हो रही थी और जब एक शरीर की चिंता छोड़कर अनेक शरीरों की चिंता में आप लग जाते हैं अनेक शरीरों की सेवा का दायित्व तो आप ले लेते हैं तो एक शरीर के भरण पोषण करने की सोचना पड़ता है क्या नहीं सोचना पड़ता है बड़ी सोचने की बात है कि आदमी व्यक्तिगत एक जीवन के बारे में सोच सोच करके कितना सीमित हो जाता है कितना नीरस हो जाता है कितना कठोर हो जाता है कितने चिंता के भार से दब जाता है महाराज जी ने क्या कहा एक के बारे में क्यों सोचते हूँ सारी सृष्टि में इतने शरीर हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सहित इतने शरीर हैं, और वो विराट प्रकृति वो जगत जननी इतने सारे शरीरों की चिंता कर रही है और सबको पाल रही है संभाल रही है तुम एक शरीर का भार लिए फिरते हो क्यों सोचते हो भाई अगर दुनिया में रहते हो तो अनेक शरीरों के साथ इस शरीर की जरूरतों को भी मिला दो पूरी हो जाए तो बड़ी खुशी की बात नहीं हो जाए तो बड़ी खुशी की बात तुम तो फ्री रहो तो महाराज ने क्या कहा हम को संकल्पों से छुट्टी पाने का एक बड़ा सुंदर उपाय बताया परेशान मत हो जाओ कि क्या बताएं हमारे तो संकल्प खत्म नहीं हो रहे हैं परेशान मत हो जाओ क्या करो कि जब संकल्प उठे जब कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए ये आज की बात मैं कह रही हूँ हम और आप अचाह हो नहीं गए चाह रहित जीवन का दर्शन नहीं किया तो हमारे और आप के लिए महाराज जी ने उपाय बताया कहा कि तुम थोड़ा सावधान रहना और जब कोई इच्छा उत्पन्न हो तो इस इच्छा को सामने रखकर देख लो कि परिवार भर के हित में ये उपयोगी है की नहीं समाज के लिए ये इच्छा हितकारी है कि नहीं भाई बंधुओं के लिए माता पिता के लिए पति पुत्र के लिए संतान के लिए ये इच्छा हितकारी है कि नहीं तो अगर ऐसी कोई इच्छा तुम्हारे में उठी जो परिवार भर के लिए हितकारी हो या समाज के लिए हितकारी हो तो उसको दिल खोल करके पूरी करो कोई दोष नहीं लगेगा कोई नया राग उत्पन्न नहीं होगा और ऐसी इच्छा है जो तुम्हारे व्यक्तिगत सुख संपादन के लिए है तो उसको वहीं पर समाप्त कर दो तो बड़ा भारी साधन है अब देखिए अब यह जो जीवन का एक वैज्ञानिक सत्य है इसको हम लोग अपने सामने न रखे और सुबह शाम और आधी रात को और प्रातः काल और संध्या समय और समय समय पर आसन मारकर समाधि लगा, लगाने की चेष्टा करें तो कभी लग सकती है नहीं लगती है। जब जब सर्व जब जब पूरे परिवार के लिए पूरे आश्रम के लिए पूरी संस्था के लिए पूरे समाज के लिए पूरे राष्ट्र के लिए कोई संकल्प उठे तो उसको तो टाल दिया जाए क्या रे भाई ये तो बड़े बड़े नेताओं का काम है स्वर्गीय तो जवाहरलाल जी जितने दिन प्राइम मिनिस्टर थे हम लोगों लो की ऐसी रवैया हो गई थी कि छोटी से छोटी कोई बात की तकलीफ हो तो जल्दी से जवाहरलाल की याद आती थी जवाहरलाल ने ये नहीं किया जवाहरलाल ने वो नहीं किया जवाहरलाल ने वो नहीं किया तो आप देखिए हम लोग कितना जीवन की जीवन को चलाने में कितनी गलत रवैया रखते हैं और सत्संग करने बैठते हैं तो सोचते हैं कि बस आंख बंद करो और समाधि लग जाए तो हो नहीं सकता तो भाई जब पूरे परिवार के लिए सामर्थ्यवानों का काम है जिनमें सामर्थ्य है वो लोग करेंगे और जब अपने सुख का कोई संकल्प उठे तो उसको हम ये इनके प्रकार जल्दी से उसको पूरा ही कर लेना चाहे तो ये रवैया रखें जीवन का और आँख बंद करके सोचें कि भगवान का दर्शन हो जाए जब मैं सोचूं कि हे भगवान मिलो तो वो कोई तो हमारा नौकर है कि हमारे पुकारने से आकर के सामने खड़ा हो जाए कि वो मैं हाजिर हूँ तो इच्छा तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करने से ध्यान नहीं नहीं नहीं नहीं लग सकता, समाधि हो सकती, योग भी तो होना नहीं है, तत्व भी तो होना संभव संभव है, है, भगवत मिलन संभव नहीं है संभव ये नहीं है इसलिए स्वामी जी महाराज ने मानव सेवा संघ के प्रेमियों को यह जीवन शैली सीखने को कहा कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन का जो सत्य है उसको स्वीकार करो तो तुम्हारा विकास होगा अब आप देखिए अगर आसन लगा करके आंख बंद करके अभ्यास के बल पर संकल्पों का नाश आप अब तक नहीं कर सके तो उसी को पकड़े मत रहिए मानव मानव सेवा संघ ने जो ये प्रैक्टिकल साधना बताई हम लोगों को कि कोई बात नहीं डरो मत चिंता मत करो संकल्प उठते हैं तो उठने दो उनको देख लो उनका अध्ययन कर लो और ऐसा कोई संकल्प कि जिसकी पूर्ति से निकटवर्ती जनसमुदाय का भी काम बन जाता हो तो इसमें खूब शक्ति लगा दो और ऐसा संकल्प जो केवल तुम्हारे सुख संपादन के लिए हो तो उसको तो अपने अपने अधह पतन का कारण समझ करके उसको उसी समय इनकार कर दो क्यों क्योंकि अब तक के भोगे हुए सुख के प्रभाव से ही हमारी प्राण शक्ति दुर्बल हो गई है हमारा चिंतन चंचल हो गया है हमारे हमारे अविनाशी जीवन पर पर्दा पड़ गया है हम अपने परमात्मा से दूर हो गए हैं तो अब तक जितने सुख हम भोग चुके भूतकाल में उसी के प्रभाव ने हमको जीवन से वंचित कर दिया है तो अब कोई व्यक्तिगत सुख वाले संकल्प को पूरा मुझे कभी नहीं करना है अगर इतना भी व्रत लेने के लिए हम लोग राजी नहीं हैं तो किसी अभ्यास से समाधि का आनंद आएगा जो तो आज तक हुआ नहीं कभी हो सकता नहीं किसी के लिए संभव नहीं है किसी गुरु के पास किसी समर्थ गुरु के पास वो जादू मंत्र नहीं है और मैंने तो ऐसा भी सुना है कई महापुरुषों के बारे में हमारे परिवार पुराने संबंध से माने हुए परिवार में भी एक घटना ऐसी हो गई कि कोई समर्थवान गुरु कोटि के महापुरुष एक आ गए थे गांव में और आने से तो आदमी दौड़ता ही है संत जो बताएगा सो मानेंगे कि नहीं मानेंगे सो हमारा फ्री चॉइस है लेकिन आएगा तो उसको घेरे में जरूर तो सब लोग दौड़ पड़े स्त्रियां भी पुरुष भी सब लोग दौड़ पड़े बड़े भारी महात्मा आए हैं बड़े भारी महात्मा आए हैं बड़े भारी महात्मा आए सब लोग वहां पहुंचे परिवार की एक महिला भी प्रौढ़ महिला उम्र में मुझसे कुछ बड़ी ही है पहुंच गई तो क्या है भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए क्यों आए हो क्या चाहिए तुमको उन्होंने कहा कि मैं तो समाधि का आनंद चाहती हूं इंदीला बताया सामर्थ्यवान पुरुष थे तो उन्होंने अपनी शक्ति के बल से उनकी समाधि लगा दी बैठ करके लोग बात ही कर रहे थे तो समझ पूछते हैं ना क्या क्या चाहते हो? क्यों आए वो क्या तुम्हारा प्रश्न है उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ क्या कहा सो उनकी शब्दावली मुझे याद नहीं है लेकिन बाद में जो उनकी तबीयत खराब हुई सो सूचना मुझको मिली तो वो समर्थ थे उन्होंने पता नहीं क्या किया और बसे बसे लग गई थे लग गई और उसके बाद जो शरीर और संसार का भास छूटा है तो इतनी घबराहट पैदा हुई इतनी घबराहट पैदा हुई कि कई महीने तक बीमार हो क्या हो गया विचार में से शरीर और संसार की ममता टूटी नहीं देखिए जीवन में से आपने अपने सुख के प्रलोभन का त्याग नहीं किया और महापुरुष ने अपने सामर्थ्य के बल से आपके शरीर और संसार का भास छोड़वा दिया थोड़ी देर के लिए शरीर और संसार का छूटा नहीं कि हुआ ऐसा नर्वस ऐसा हुआ है फिर उन महिला से मेरी भेंट हुई मैंने पूछा की दीदी आपको हुआ क्या मुझे तो सवहाल बताया स्वामी जी महाराज किसी साधक को अपनी शक्ति से कुछ भी करवाना नहीं पसंद किया कभी नहीं करवाए वो चाहते तो बड़े बडे चमत्कार दिखा सकते थे बड़ी उनके पास सिद्धियों सिद्धियों पर सिद्धियों के ऊपर तो वे रख करके चर्चा करते थे और ये रहस्य मुझे कब मालूम हुआ कि एक सिद्धि वाले साधु आ गए स्वामी जी के पास जब संतों से बातचीत होती थी तो बड़ा मजा आता था तो बैठ करके जब चर्चा होने लगी तो वो अपना कुछ सुना रहे होंगे अपनी विशेषता बता रहे होंगे तो खूब उसकी जान तो था, था, था था प्यार दुलार से और कहते हैं अरे यार समाधि के ऊपर आसन लगा के बैठ आसन मार करके समाधि मत कर प्राप्त समाधि के ऊपर आसन लगा के बैठ जा, आसन, आसन के के के बैठ जा। तो समाधि लगाने में जिंदगी खप जा रही है समाधि के ऊपर उसको दबा करके उसके ऊपर चढ़ जाओ तुम्हें एक बात तो हम लोगों ने अपनी प्रारंभिक पकड़ ली आज से कि भाई संकल्प रहित होने का सबसे पहला पाठ क्या है विद्यालय में जाओ तो वर्णमाला पढ़ाई जा पढ़ाया जाता है ना तो ये साधक के जीवन की वर्णमाला है कहाँ पहुंचना है हम लोगों को तीन बातें फिर याद कर लो मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं हूँ ये अंतिम बात है मैं कुछ नहीं हूँ अहम का नाश। तो किसी अनुभवी जन ने हम लोगों को सुनाया जब हम हैं तब हरी नहीं अब हरी हैं हम नाहीं प्रेम गली अति सा करी सामे द्वैन समाही